श्रीमद्भागवत महापुराण ष्ठ स्क अथ दसमोध्याय देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण श्रीशु कुच इंद्रमे समादिश्य भगवान् विश्वभाव पश्यता अन्मेशाण तत्वातरुंद हरी श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा याचितो देवी ऋथिराथर्मणो महान मोद मान उचेदम प्रसन्न्य भारत अब देवताओं ने उदार चनोमणि अथुर्वेदी दधी जी ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा आज्ञानुसार याचना की देवताओं की याचना सुनकर दधी ऋषि को बड़ा आनंद हुआ उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा अपिवृंदार कायू यम न जानी था शरीर नाम संस्थाजाम जत्वभिद्रोह दुसह चेतना पेवताओं आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं जिजे विषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष काउे तम दातुमैष्णवे जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनलोम प्रीतम एवं अभीष्ट वस्तु है ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा देवावत होम महताम पुण्यश्लोके कर्मणाम देवताओं ने कहा ब्रह्मण आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी भाव भी प्रशंसा करते हैं प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते न नो स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद नेतन इतना भगवान इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही ना निकलती इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए ऋषि धर्मम व्रोतु का नुजम में प्रत्युधारिता पर ऋषि ने कहा देवताओं मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी यह लीजिए मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि एक दिन यह स्वयं भी मुझे छोड़ने वाला है योध्रवेणात्मना नाथान धर्म नयावर देव शिरोमियों जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौरतः यश का संपादन नहीं करता वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है एकता वानव्य यो धर्म पुण्यश्लोकूपास ये भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचतिष्य बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अहोनो कष्टम क्षण भंगो स्वार्थ मृत्य स्वज्ञात विग्रह जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है यह अपने किसी काम नहीं आते अंत में दूसरों के ही काम आएंगे ओह यह कैसी कृपणता है कितने दुख की बात है कि वह मरण धर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता श्री एवं तनुम परे भगवती ब्रह्मण्त मानम तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अथर्ववेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना शरीर त्याग दिया परमं नादेहं युद्ध उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयद थे दृष्टि तत्वमयी थी उनके सारे बंधन कट चुके थे अतः जब वे भगवान के अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया अथेन्द्र मध्यम्य निर्मित विश्वकर्मणा मुने शुक्ति भगवत्तेज सान्विता मृतो देव गण सर्व गजेन्द्रोपर्यशोभत स्तूयमुनिगण त्रैलोक्यम हृषिव मित्र अभ्यद्रव भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया अब विश्वकर्मा जी ने दधी ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था तथा सुरगणाम असुरैह रण परम दारुण रेता मुखे प्रथमे युगे जो वी वस्वत इस समय चल रहा है इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ रुद्रै वशुरादित्य अस्भ्याम पितृवन् साध्यय विश्व देवय मरुत्पतिम दृष्टा भद्रधरम शक्रम रोचमनम चयाशया नामृश्यन्ना सुराजन् मृधे वृत उस समय देवराज इंद्र हाथ में वद्र डकर रुद्र वचु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्निमरुद्गण ऋभुगण साध्यगण और विश्व आदि के साथ अपनी कांति से शोभावान हो रहे थे वृद्धा आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिड़ गए नमोचि संबरो नर्वाधा ऋषभ अयग्रीव शुशरा प्रथ मुख पुलोमा बृषपर्वा चहेतिरुत्क दैते आदान वाजप्षार्षासी चहस्रश सुी मलि प्रतिसिद्धेन्द्र का मृत्योरपी दुरासदम तब नमुचि संबर अनर्वा द्विमुर्धा ऋषभ अंबर अयग्री शंकुशिरा विप्रचित्ति अयोमुख मुख पुलोमा वृष्पर्वा प्रहेति हेति उत्कल सुमाली मलि आदि हजारो नानो एवं जक्ष राक्षस्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे परीक्षित उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी अभ्य समा सिदे नुर्मदा गदा भी परिघय बाण प्रादर तोमरय शूल परस्विख गिचंडी सर्वतो वा किरण शास्त्री अस्त्र वे घमंडी असुर सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे उन लोगों ने गदा प्राश, मुद्गर, तोमर, शूल, बा तलवार शतघ्नि तोप भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बोछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया नी समत पुंखान पुंख पति ज्योति शिव नभोन एक पर एक इतने बार चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते नस्त्रार्थ वर्षोघा या यासेदु दूसर सैनिकान छान सिद्ध लघुहस्ते सहसान सहस्त्रधाम परीक्षित वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी उन्होंने अपने हस्त हस्तलाघों से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए अथ क्षेणास्त श्रोघा गिरी सिंह दृमोहपल अभ्यवर्षन सुर्बलम चक्षुदुस्ता जब अस्त्रों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भाति कािराया तान शान स्वस्ति मतों शाम श्रास्त्र पूविधा दृशंग अवीक्षिता त्र सर्वे सैनिके प्रयास अभुन्वोा कृता कृथा देवा गणेश दैत्येह कृष्णानुकूलेश यथा महत्सु शुद्ध प्रयुक्ता परीक्षित जब वृद्धा सुर के अनुयायी अस्त्रों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना के कुछ न बिगाड़ सके तब तक कि वृक्षों चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आई सबके सब, सब सकुशल हैं तब तो वे बहुत डर गए दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अंगमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ताया हत्युद्ध दर्पा पलायना पतिम मनस्ते दसरात सारा हम। भगवत असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए उनका वीरता का घमंड जाता रहा अब वे अपने सरदार वृद्धासुर को युद्धभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल और उस छीन लिया था वृद्धो सुना स्थान मनस्वी च जब प्रेक्षीर वृद्धा सुनने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर भितर हो रही है तब वह हंस कहने लगा कालोपन्नाम रुचना मनस्वीना चम ए नमुचे पुलोमन वृत्तासुने विरोचित से पुलोमा मै अनु शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा भागो मत मेरी एक बात सुन लो जात ध्रुव जा ते मृत ध्रुव इस सर्वतः प्रतिक्रिया क्लिप्ता लोको यथ तथो यदि यमुम को नाम मृत्यु न विनयुक्तम इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गा लोक और सुयस भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा दो संबावीह मृत्यु दुराप यद्रह्म संधारणिंगशु कलेवरम योग रो विज्याद यद्रीर सहे निवृत संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग और दूसरा युद्धभूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो इति इस श्रीमदभागवते महाप्राणे पार सीतायाम शिष्क इंद्रितुद्ध वर्णनम नाम दसमोध्या